पुराण शत्रुद्र सेिता नंदीश्वर जी कहते हैं मुने तब वे द्विज दंपति जो शोक से संतप्त हो रहे थे गृहपति के ऐसे वचन जो अकाल में हुई अमृत की घनघोर वृष्टि के समान थे सुनकर संताप रहित हो कहने लगे बेटा तुम शिव की शरण में जा जो ब्रह्मा आदि के भी करता मेघवाहन अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले और विश्व की रक्षा मणी है नंदीश्वर जी कहते हैं मुने माता पिता की आज्ञा पाकर गृहपति ने उनके चरणों में प्रणाम किया फिर उनकी प्रदक्षिणा करके और उन्हें बहुत तरह से आश्वासन दे वे वहां से चल पड़े और उस काशीपुर में जा पहुंचे जो ब्रह्मा और नारायण आदि देवों के लिए भी दुष्प्राप्य है महाप्रलय के संताप का विनाश करने वाली और विश्वनाथ द्वारा सुरक्षित थी तथा जो कंठ प्रदेश में हार की तरह पड़ी हुई गंगा से सुशोभित तथा विचित्र गुणसारिणी हर पत्नी गिरिजा से विभूषित थी वहाँ पहुँचकर वे विप्रवर पहले मणिकर्णिका पर गए वहाँ उन्होंने विधिपूर्वक स्नान करके भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया फिर बुद्धिमान गृहपति ने परमानंद मग्न हो त्रिलोकी के प्राणियों की प्राण रक्षा करने वाले शिव को प्रणाम किया उस समय उनकी अंजलि बधी थी और सिर झुका हुआ था वे बारंबार उस शिवलिंग की ओर देखकर हृदय में हर्षित हो रहे थे और यह सोच रहे थे कि यह लिंग निस्संदेह स्पष्ट रूप से आनंदकंद ही है वे कहने लगे अहो आज मुझे जो सर्वव्यापी श्रीमान विश्वनाथ का दर्शन प्राप्त हुआ इसलिए इस चराचर त्रिलोकी में मुझसे बढ़कर धन्यवाद का पात्र दूसरा कोई नहीं है जान पड़ता है मेरा भाग्योदय होने से ही उन दिनों में महर्षि नारद ने आकर वैसी बात कही थी जिसके कारण आज मैं कृतकृत्य हो रहा हूँ नंदीश्वर जी कहते हैं उन्हें इस प्रकार आनंदामृत रूपी रसो द्वारा पारण करके गृहपति ने शुभ दिन में सर्वहितकारी शिवलिंग की स्थापना की और पवित्र गंगा जल से भरे हुए 108 कलशों द्वारा शिव जी को स्नान कराकर ऐसे घोर नियमों को स्वीकार किया जो आकृतात्मा पुरुषों के लिए दुष्कर थे नारद जी इस प्रकार एकमात्र शिव में मन लगाकर तपस्या करते हुए उस महात्मा गृहपति की आयु का एक वर्ष व्यतीत हो गया तब जन्म से बारहवा वर्ष आने पर नारद जी के कहे हुए उस वचन को सत्य सा करते हुए बद्रधारी इंद्र उनके निकट पधारे और बोले विप्रवर मैं इंद्र हूँ और तुम्हारे शुभ व्रत से प्रसन्न होकर आया हूँ अब तुम वर मांगो मैं तुम्हारी मनोवांछा पूर्ण कर दूंगा तब गृहपति ने कहा मघवन मैं जानता हूं, आप बदारी इंद्र हैं परंतु वृत्त शत्रु मैं आपसे वर याचना करना नहीं चाहता मेरे वरदायक तो शंकर जी ही होंगे इंद्र बोले शिशो शंकर मुझसे भिन्न थोड़े ही हैं अरे मैं देवराज हूँ अतः तुम अपनी मूर्खता का परित्याग करके वर मांग लो देर मत करो गृहपति ने कहा पाक शासन आप अहल्ला का सचित्व नष्ट करने वाले दुराचारी पर्वत शत्रु ही है ना आप जाइए क्योंकि मैं पशुपति के अतिरिक्त किसी अन्य देव के सामने स्पष्ट रूप से प्रार्थना करना नहीं चाहता नंदेश्वर जी कहते हैं बुले गृहपति के उस वचन को सुनकर इंद्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए वे अपने भयंकर वज्र को उठाकर उस बालक को डराने धमकाने लगे तब बिजली के ज्वालाओं से व्याप्त उस वज्र को देख कर, बालक गृहपति को नारद जी के वाक्य स्मरण हो आए फिर तो वे भय से व्याकुल होकर मूर्छित हो गए तदनंतर अज्ञानांधकार को दूर भगाने वाले गौरीपति शंभु वहां प्रकट हो गए और अपने हस्तस्पर्श से उसे जीवन दान देते हुए से बोले बस उठ, उठ उठ तेरा कल्याण हो तब रात्रि के समय मूंदे हुए कमल की तरह उसके नेत्र कमल खुल गए और उसने उठ अपने सामने सैकड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान शंभु को उपस्थित देखा उनके ललाट में तीसरा नेत्र चमक रहा था गले में नीला चिन्ह था ध्वजा पर विषप का स्वरूप दिख रहा था वामांग में गिरिजा देवी विराजमान थी मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था बड़ी बड़ी जटाओं से उनके अद्भुत शोभा हो रही थी वे अपने आयु त्रिशूल और आजोग धारण किए हुए थे कपूर के समान गौरवर्ण का शरीर अपनी प्रभा बिखेर रहा था वे गज चर्म लपेटे हुए थे उन्हें देखकर शास्त्र कथित लक्षणों तथा गुरु वचनों से जब गृहपति ने समझ लिया कि ये महादेव ही हैं तब हर्ष के मारे उनके नेत्रों में आंसू छलक आए गला रूंढ गया और शरीर रोमांचित हो उठा वे क्षण भर तक अपने आप को भूलकर चित्रकूट एवं त्रिपुत्रक पर्वत की भांति निश्चल खड़े रह गए अब वे स्तमन करने नमस्कार करने अथवा कुछ भी कहने में समर्थ ना हो सके तब शिवजी जी मुस्करा कर बोले